नोशो टॉक ज्योति से ज्योति जले नंबर थ्री हे सुनत नगारे से कवले मुखरे अधिक उठा हाही हूँ न तन में फिरे जब सांगी तब को नहीं धीर धरे कायर कम्पा मान देखी मन में टूटी के पतंग जैसे परत पावक माही से टूटी पर बहू सावंत के गनमी मारी घमसान करी सुंदर जुहार श्याम सोई सुर वीर रूपी रह जाइरन में सूरवीर रिपु को निमुनो देखी चोट करे मारी तबता की करी तरबारी तीर से साधुआो जा बैठो मनही स युद्ध करे जाके मुँह माथो नहीं देखिए शरीर से सुर वीर भूमि पर दर करे दूरी लगे साधु शून्य को पकड़ी राखे धरी धीर सो सु, सुंदर कहत हाँ काहू के पावट के साधु को संग्राम है अधिक सुरबीर से सु। धूली जयसो धनुजा के सोली से संसार सुख रे भूली जैसो भाग देखें अंत की सी यारी है पाप जैसी प्रभुताई साप जैसो सन्मान रे बड़ाई फू बिछनी इसी नाग्नि नारी है अग्नि जैसो सो इंद्र विघ्न जैसो विधि लोक कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सिटी डारी है वासना वको बाकी ऐसी मती सदा जाकी सुंदर कहत तंदन हमारे सांचो उपदेश देत भली भांति सीख देता सुबुदि देत रे कुमती हरत है मार्ग दिखाई देत भाव हो भक्ति देत प्रेम की प्रतीति देत रे अमरा भरत है ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार दे ब्रह्म को बताइ दे ब्रह्म में चरत है सुंदर कहत जग संत कछू देत नही संत जन निश दीन दे बोई करत है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 आपकी परखी उस इबारत के सुनहरे वर्क से मन ब, मढ़ के सो तू जिस जगह जागा सबेरे उस जगह से बढ़ के सो लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा सो हवा जो कुछ गा गई बरसात जो बरसी जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी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 और जब तक सागर ना हो जाए तब तक चैन नहीं ऐसी बेचैनी चाहिए मनुष्य जब तक परमात्मा ना पाले तब तक चैन ना हो सुना है तुमने संतोष रखो वह ठीक है लेकिन आधा ही ठीक है और आधे सच कभी कभी झूठ से भी बदतर झूठ से भी महंगे पड़ जाते आधे सच होते हैं सच जैसे मालूम होते इसलिए झूठ से भी खतरनाक होते दूसरा पहलू भी समझ लो जो कहा है संतोष रखो वह कहा है बाहर के संबंध में उतना ही बड़ा सत्य उससे भी बड़ा सत्य भीतर की तरफ निरंतर असंतोष चाहिए संसार से संतुष्ट अपने से असंतुष्ट इन दो पंखों से यात्रा होती लेकिन लोग उल्टे लोग अपने से संतुष्ट संसार से असंतुष्ट जितना धन है उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए जितना पद है उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए जितनी प्रतिष्ठा है उससे थोड़ी ज्यादा हो जाए ऐसा उनका असंतोष है लेकिन जितनी आत्मा है थोड़ी और बड़ी हो यह छोटा आंगन बड़ा आकाश बने यह छोटा झरना सागर बने यह छोटी सी बूंद महासागर हो जाए ऐसा उनका असंतोष नहीं आदमी उल्टा खड़ा है बाहर से असंतोष जोड़ दिया भीतर से संतोष जोड़ दिया इसे बदलो इसकी बदलाहट ही तुम्हें धार्मिक बनाएगी मंदिर और मस्जिद जाने से तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे वह धोखा तो हजारों लोग हजारों साल से खा रहे हैं धर्म का इतना सस्ता जन्म नहीं होता जीवन की पूरी इबारत बदलनी पड़ती और इबारत को बदलने का पहला सूत्र है कि बाहर से संतुष्ट भीतर से असंतुष्ट एक दिव्य असंतोष की आग जलनी चाहिए कि मैं जैसा जन्मा हूं वैसा ही ना मर जाऊं अंधेरे अंधेरे में अमावस अमावस में पूर्णिमा होकर मरू मृत्यु आए इसके पहले पूरा चांद उगे मृत्यु आए इसके पहले जान लू कि मैं कौन हूं पहचान लू कि मैं कौन और मजा यह कि जो जान लेता है कि मैं कौन उसकी मृत्यु कभी आती नहीं देह मरती रूप मरता है रंग मरता है पर भीतर जो छिपा मालिक वह कभी नहीं मरता है जो पहचान लेता है अपने को उसी पहचान में अमृत हो जाता है आत्मज्ञान अमृत का द्वार है लेकिन जहां असंतोष होता है वहीं संघर्ष होता है अगर तुम बाहर से असंतुष्ट हो तो तुम्हारा बाहर संघर्ष होगा लड़ोगे धन के लिए दौड़ोगे धन के लिए आपाधापी होगी अगर बाहर से संतुष्ट हो गए तो बाहर कोई संघर्ष नहीं फिर संघर्ष की यात्रा भीतर होती फिर काटोगे अंधेरा उठाओगे तलवार फिर तोड़ोगे वह सब जो तुम्हारी मूर्छा है फिर मिटाओगे उस सबको जिसने तुम्हारे जीवन को कचरे से भर दिया है, लगा दोगे आग उसको जला दोगे धू धू करके फिर जो भी आसार है भीतर उसे घास पात की तरह उखाड़ फेंकोगे तभी तो गुलाब के फूल खिलते जब तक तुम्हारे भीतर घास पात भरा है तब तक तुम कहने के लिए ही आदमी हो नाम मात्र के आदमी हो अभी तुम्हारे भीतर आत्मा का फूल नहीं खिला, अभी तो घास पात ही है आदमी कम खेतों में खड़े बिजू के हो खेत में बिजू का देखा खड़ा कर देते घास पात भर देते ऊपर से खादी का कुर्ता पहना देते और अगर सुविधा हुई तो चूड़ीदार पाजामा भी पहना देते नेहरू कट अचकन गांधी टोपी और बिजू का खड़ा है पक्षियों को भगाने के काम आजाद है पक्षियों को डराने के काम आ जाता है लेकिन बिजुके के भीतर कुछ भी नहीं घास पात भरी है। बिल्कुल नेताजी खेत खेत में खड़े बिजुके, कपड़े पहने घास के आदमकद बाहर से लेकिन भीतर से अजहद बोने निर्भय चरे जा रहे फसलें हिरणों के नन्हे छोने पात्र दया के निपट बिजू के या फिर हैं उपहास के भय के सभ्य प्रतीक इरादों से बिल्कुल शाकाहारी उतने ही असहाय की जितनी अपने युग की बेकारी चौथरवा के दृश्य अदेखे देख ना पाते पास के फसल कटे बस ने इन पर ही चौकस हमले बोले सावधान की मुद्रा में वह मुंह कैसे अपना खोले धरती के जो हो न सके वो क्या होंगे आकाश के खेत खेत में खड़े बीजू के कपड़े पहने घास के आदमी बनो बिजू को से काम नहीं चलेगा और जो आदमी अभी भीतर के जगत में असंतुष्ट नहीं आदमी नहीं जिसने भी भीतर धार धरनी शुरू नहीं की वह आदमी नहीं है जिसने भी भीतर के चतन्य को निखारना शुरू नहीं किया संवार नहीं शुरू किया वह आदमी नहीं है धन कितना ही इकट्ठे करो कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ, बिजू के हो बिजू के रहोगे धनी बिजू के हो जाओगे लेकिन बिजू का होना नहीं मिटेगा इसलिए दुनिया में इतने लोग मगर आदमी कहां मैंने सुना है दायोजनीस यूनान का एक बहुत अद्भुत दार्शनिक भरी दोपहरी में भी हाथ में एक जलती लालटेन लिए रहता था और जो भी मिलता उसका मुंह देखता लालटेन से लोग पूछते बात क्या है दिमाग तो दुरुस्त है आपका भरी दोपहरी में लालटेन की जरूरत क्या है और लालटन उठा उठा के हर आदमी का चेहरा क्या देखते हो और डायोजनीस कहता कि मैं आदमी की तलाश में जिंदगी हो गई अभी मुझे आदमी नहीं मिला बस बिजू के बिजू के जब डायोजनीस मर रहा था तो किसी ने पूछा कि डायोजनीस लालटन उसकी बगल में रखी थी तुम्हारी जिंदगी अब समाप्त होने के करीब आ गई एक बात तो कह जाओ कि जिस आदमी को जिंदगी भर भरी दोपहरी में लालटेन लेके तलाशते थे वो मिला कि नहीं डायोजनी ने आंख खोली और कहा वह आदमी तो नहीं मिला लेकिन यही क्या कम कि मेरी लालटेन बच गई लालटेन चुरा ले जाने वाले भी बहुत थे जो इसी तलाश में थे कि कब मौका मिल जाए तो लालटेन ले जाए। मेरी लालटन बच गई यह क्या कम आदमी तो मुझे मिला नहीं तुम भी जरा तलाशोगे तो आदमी मुश्किल से पाओगे और बाहर तलाशने मत जाना बाहर से क्या लेना देना है दूसरा आदमी हो कि बिजू का तुम्हारा क्या प्रयोजन है जरा भीतर अपने झांकना घास पाथी तो नहीं भरी हीरे जवरात होने को आए थे घासपात ही रहोगे घास पात रहके ही चले जाओगे अमृत की पहचान को आना हुआ था जहर से ही मुलाकात हुई जन्म हुआ था कि जीवन को जानेंगे और जन्म सिर्फ मृत्यु में ले जाता है, जन्म और मृत्यु के बीच बहुत धन्यभागी थोड़े से हैं जो जीवन को जान पाते हैं। और जो जीवन को जान लेते हैं उनका ना तो जन्म है और ना उनकी मृत्यु है जो जीवन को जान लेते हैं वो ये भी जान लेते हैं कि मैं सदा था और सदा रहूंगा जन्म के पहले था मृत्यु के बाद रहूंगा और ऐसी बातें शास्त्रों से मत सीख लेना वही तो बिजुकों की आदत थी उसी से तो आदमी घास पात से भरा रह जाता शास्त्री घास पात सुंदर सुंदर वचन मगर तुम्हारा अनुभव नहीं सुंदर सुंदर वचन मगर सुगंध कहां सुगंध तो अनुभव से आती सत्य को जन्म देना होता है सत्य को जन्म देने में पीड़ा उठानी पड़ती और सत्य को जन्म देने में साहस की जरूरत है पहला साहस तो भीतर की यात्रा क्योंकि बाहर की यात्रा सुगम है सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती याद करो सुंदरदास को कहा कि सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलतीं, सो बाहर की यात्रा सुगम कोई कहे बाहर देखो तो कोई अड़चन नहीं आती जब कोई कहता भीतर देखो तो अड़चन शुरू होती भीतर कैसे देखें? आंख तो बाहर देखती और भीतर जो आंख देखती है वह तो हमारी अभी खुली नहीं वह तो हमारी बंद है वहां तो हम अभी अंधे हैं कान बाहर का संगीत सुन लेते और जब कोई कहता है सुनो भीतर के नाद को तो हम भौचक के खड़े रह जाते कैसा नाद भीतर का कान तो अभी सक्रिय नहीं हुआ बाहर की यात्रा सुगम है क्योंकि और सारे लोग भी उसी यात्रा में संलग्न भीड़ जा रही हम भी चल पड़ते भीतर की यात्रा में अकेले चलना होगा वहां ना कोई संगी है ना कोई साथी भय पकड़ता है एकांत में आदमी कितना डरता है अपने ही घर में जिस दिन तुम अकेले हो तो डर खाने लगता है लोगवाग होते हैं बातचीत होती शोरगुल होता सब ठीक मालूम पड़ता सन्नाटा हो जाए कि भय पकड़ता है और यह सन्नाटा कुछ भी नहीं है जब तुम भीतर की तरफ मोड़ोगे तब तुम जानोगे पहली बार की सन्नाटा क्या है क्योंकि बाहर तो जो सन्नाटा है वो भी किसी न किसी तरह के सोरगुल से भरा होता है गहरी से गहरी सन्नाटे से भरी रात में भी आवाजें होती सन्नाटा भी एक आवाज है शांति नहीं शायद झिंगुरी बोल रहे हो लेकिन पूरी रात हजारों तरह की आवाजों से भरी होती जब तुम भीतर जाओगे तब तुम पहली दफा पाओगे सुनने क्या है मौन क्या है गलने लगोगे पिघलने लगोगे भागने लगोगे लौटने लगोगे बाहर कि लौट चलो जल्दी करो बाहर निकलो दम घुटने लगेगा और दम जिसका घुटता है वह तुम नहीं हो वह तुम्हारा अहंकार है जो बाहर जी सकता है भीतर मरता है जो बाहर ही जी सकता है जिसका जीवन बहिर्गम गामिता में और जिसकी मृत्यु अंतरमुक्ता में इस बात को समझना लोग पूछते हैं आके मुझसे अहंकार कैसे छूट जब तक तुम बाहर की यात्रा पर हो अहंकार छूट नहीं सकता फिर चाहे जाओ काशी और चाहे काबा क्योंकि अहंकार बाहर की यात्रा से निर्मित होता है वही तो अहंकार की आधारशिला है अहंकार के लिए दूसरों की जरूरत होती तुमने ख्याल किया तुम अगर अकेले बैठे हो तो तुम कौन हो ज्ञानी उसके लिए कुछ अज्ञानी चाहिए धनी उसके लिए कुछ गरीब चाहिए सुंदर उसके लिए कोई कुरूप चाहिए अच्छे हो बुरे हो कौन हो क्या हो सब अतापता खोने लगता है कोई कहे कि आप सज्जन किसी का मंतव्य चाहिए दूसरे के मंतव्यों को जोड़कर ही तो हम अपने अहंकार को निर्मित करते इसलिए तो अहंकार जरा सा कोई कुछ गलत कह दे तो चोट खा जाता लोग कहते रहे आप बड़े सुंदर हैं और किसी ने एक दिन गुस्से में कह दिया कि जरा अपनी सकल तो आईने में देखो घाव लग गए घाव क्यों लगता है उसने गिरा दी पूरी की पूरी प्रतिमा दूसरों ने बनाई थी दूसरे गिरा सकते हैं यह याद रखना जो दूसरों पर निर्भर है वो दूसरों का गुलाम है तुम्हारी सारी पद प्रतिष्ठा दूसरों पर निर्भर है वे जब चाहे तब तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खींच लेंगे जब चाहे तब तुम्हारा सारा बोध अपने संबंध में उधार है इसलिए तुम्हारे आंखें सदा दूसरों में अटकी रहती कौन क्या कह रहा है मेरे संबंध में कौन क्या सोच रहा है तुम थरथर कांप रहे हो कि कहीं कोई मेरे पैर के नीचे की जमीन ना खींच ले इस मेरी भव्य प्रतिमा को कोई गिरा ना दे क्योंकि भव्य प्रतिमा तुम्हारी नहीं हो उन्हीं बनाई तुम उनके गुलाम हो अहंकार दूसरों का गुलाम होता है अकल कितनी ही दिखाए दूसरों पर निर्भर होता है दूसरों के ही हाथ के चिन्ह होते हैं उस पर हस्ताक्षर होते और अहंकार किसी एक आदमी के द्वारा नहीं बनाया जाता वो हजार आदमियों के हाथों से बनता है उन हजारों के तुम गुलाम हो जाते स्वभाव था तुम्हें उनकी खुशामत करनी होती इस जगत में पारस्परिक खुशामत का दौर दौरा चलता है तुम उन्हें अच्छा कहते हुए तुम्हें अच्छा कहते तुम उनकी प्रशंसा करते हुए तुम्हारी प्रशंसा करते झूठ के हम जाल खड़े करते और इन झूठों के जालों में हम जी लेते भरमा लेते मन को कि यही हो गया जीवन। फिर अगर जीवन में वर्षा नहीं होती आनंद की तो आश्चर्य क्या है इस झूठे जीवन में कैसे आनंद की वर्षा हो आनंद सत्य की लक्षणा है कैसे फूल खिलें? यह सड़ी घास पात भरी तुम्हारे भीतर कैसे सुगंध उठे कैसे वीणा बजे? जीवन में कुछ भी बहुमूल्य नहीं हो पाता के ही रह जाते हैं लोग बाहर की खोज अहंकार को भरती और कितने लोगों के दिल जीत लूं? जब भीतर जाओगे तो अर्चना आएगी अहंकार की फांसी लगने लगेगी वहां कोई दूसरा मिलता नहीं वहां कोई नहीं कहेगा कि आप सुंदर बहुत क्या आप ज्ञानी बहुत क्या आप साधु बहुत वहां कोई नहीं कहेगा वहां कोई मिलता नहीं वहां रास्ता सन्नाटा है वहां तुम अकेले हो वहां तुम निपट अकेले हो जैसे भीतर जाओगे उतने अकेले होने लगोगे संसार छूटेगा लोग छूटेंगे विचार छूटेंगे संस्कार छूटेंगे अंतता तुम्हारे हाथ में रहेगा जो वो होगा निपट कोरा आकाश उसे हम समाधि कहते उसे हम सबसे बड़ी संपदा कहते हैं लेकिन उसमें तुम नहीं रहोगे तुम जैसा तुमने अपने को जाना वैसे नहीं रहोगे वह अहंकार तुम्हारी धारणा कि मैं ऐसा मैं वैसा सब चली जाएगी सब बह जाएगी आएगी बाढ़ समाधि की और सब कूड़ा करकट ले जाएगी कुछ होगा जो बिल्कुल नया होगा अपरिचित होगा अनजाना होगा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा जिसकी शास्त्रों में चर्चा भी नहीं हो सकी चर्चा हो ही नहीं सकती उसकी ज्ञानियों ने कहना चाहा है हार गए कहके कि नहीं कह पाए हैं उसे अन कहा रह गया है जाना तो जाता है लेकिन कहा नहीं जाता है अनभिव्यक्त अव्याख्य तो दम घुटने लगता है भीतर जाने में जल्दी से लौट के आदमी बाहर आ जाता है फिर वही पुराने सरंजाम में लग जाता है धार्मिक व्यक्ति कौन है जो इस महत संघर्ष में उतरता है जो अपने को बलिदान करता है जो अपने को कुर्बान करता है जो कहता है चाहे मिट जाऊ मगर अब कूड़े करकट से राजी न रहूंगा और दूसरा छोर नहीं मिला धूप छाव की जाली सरकती रही खो गई तरल अंधकार दिन के उजले प्रश्न पर फैल गया रक्त की बूंदों जैसे दिए जले मन किसी फ्रेम में जड़े चित्र सा टंगा रहा सुनी दीवाल पर बेजान गुड्डे की तरह सुबह उठा लिया मुझे सूरज के हाथों ने और मैं चल दिया पथराई राहों पर चलता रहा चलता रहा दूसरा छोर नहीं मिला बाहर की यात्रा में दूसरा छोर मिलेगा भी नहीं दूसरा छोर तो भीतर है तो तुम चलते रहो गुड्डों की तरह यंत्रवत सुबह सूरज उठा लेता है तुम चल पड़ते सांझ थक जाते गिर जाते दिन भर दिवा स्वप्न देखते रात फिर स्वप्न देखते पर बाहर ही बाहर रात भी बाहर दिन भी बाहर तुम अपने भवन में कबाओगे पुकार सुनो लौटो अपने घर की तरफ क्योंकि वहां मालिकों का मालिक बैठा है सहंसाहों का सहंसा है वहां तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा छिपी पड़ी तुम निर्धन पैदा नहीं हुए हो तुम भिकारी पैदा नहीं हुए हो बाशाहत तुम्हारा स्वभाव है परमात्मा के तुम अंश हो भिकमंगे तुम हो कैसे सकते हो लेकिन बाहर की यात्रा सभी को भिकमंगा बना देती भिक्षा का पात्र ये लोग मांगते चलते जाते पात्र कभी भरता भी नहीं पात्र कभी भर भी नहीं सकता भिखारी का मन ऐसा है कि भरने का उसे कोई उपाय नहीं यह परम स्वप्न तुम्हारे भीतर जगे ये परम अभी तुम्हें पकड़े तो ही तुम समझना कि तुम जन्मे और तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ गीत गाना चाहता हूं एक सपने तक स्वरों के साथ जाना चाहता हूं चांद पीला पड़ रहा है चांदनी हल्की हुई शुक्र तारे की उजेली छितिज पर झलकी हुई एक सुख सपना समेटे मैं अभी तक सो रहा था स्वप्न से दूरी अभी दो चार छह पल की हुई प्राण देकर भी कि यह दूरी कमाना चाहता हूं गीत गाना चाहता हूं मार्ग सपने तक पहुंचने का कठिन है जानता हूं और मैं अभ्यस्त कुछ वैसा नहीं हूं मानता हूं किंतु जी की बेकली पर बस नहीं मेरा तुम्हारा इस तरह की बेबसी को पुण्य मैं पहचानता हूं आज मैं यह पुण्य में उत्सव मनाना चाहता हूं परम सपने तक स्वरों के साथ जाना चाहता हूं जगाओ ऐसी अभीपसा आज मैं यह पुण्य में उत्सव मनाना चाहता हूं परम सपने तक स्वरों के साथ जाना चाहता हूं और वह परम स्वप्न परम सत्य है अभी स्वप्न है क्योंकि अपरिचित है परिचित होते ही सत्य हो जाए यह बेकली तुम्हें पकड़ ले यह असंतोष तुम्हें पकड़ ले किंतु जी की बेकली पर बस नहीं मेरा तुम्हारा इस तरह की बेकली को पुण्य मैं पहचानता हूं आज मैं यह पुण्य में उत्सव मनाना चाहता हूं परम सपने तक स्वरों के साथ जाना चाहता हूं जिन्होंने जाना उन सब ने यही कहा धन्यगी हैं वे जो अंतस जगत के लिए असंतुष्ट हो जाते जिनके भीतर आग जलने लगती जो कहते हैं भीतर पहुंचे बिना अब रुकेंगे नहीं अब भीतर का गंतव्य पाए बिना कोई पड़ाव नहीं कोई ठहराव नहीं और एक बार ये अभीपसा तुम्हें पकड़ ले तो क्रांति निश्चित घटती क्योंकि तो बीज तो तुम लेकर आए ही हो भूमि में डालना वसंत की प्रतीक्षा करनी गीत उमगेगा हजार गीत उगेंगे गीत से गीत उगेंगे जीवन आनंद का उत्सव हो सकता है मगर सब तुम पर निर्भर है जितनी ऊर्जा और जितनी शक्ति तुम अपने जीवन को दुख में बनाने में लगा रहे हो उतनी ही ऊर्जा और शक्ति से हृदय की वीणा झंकर हो सकती है। जितनी यात्राएं तुम बाहर जाने की कर रहे हो उतनी ही ऊर्जा से तुम अपने आत्यंतिक केंद्र पर पहुंच सकते हो तुम उस शिखर को छू सकते हो जिसे छू लेने के बाद फिर कहीं आना जाना नहीं होता जहां पहुंचकर परम तृप्ति है लेकिन परम तृप्ति के पहले परम अतृप्ति के मरुस्थल से गुजरना पड़ता है वह कीमत है जो साधक को चुकानी पड़ती आज के सूत्र सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख अधिक उछाए फूलियों मायू नत्थन में मैं कर क्या रहा हूं यहां एक नगाड़ा बजा रहा हूं सुंदरदास क्या कर रहे हैं एक नगाड़ा बजा रहे हैं ये युद्ध का नगाड़ा है ये अंतर युद्ध के लिए आवाहन जो कायर उन्हें तो नाग नगाड़े की आवाज कपा देखी लेकिन जिनके भीतर थोड़ी भी गरिमा है और जिनके भीतर मनुष्य होने की महिमा का थोड़ा सा बोध है और जिन्हें इस बात की जरासी भी प्रतीति है कि मनुष्य होना अनंत अनंत यात्रा के बाद संभव हुआ है उनके भीतर का कमल खुल जाएगा उनके भीतर की बंद कली अपनी पखरियों को खोलने लगेगी सुनत नगारे चोट विघसे कमल मुख कमल रहस्यवादियों का बड़ा प्यारा प्रतीक है कई कारणों से एक तो कीचड़ में पैदा होता गंदी कीचड़ में पैदा होता कीचड़ से पैदा होता है जिसमें संभावना हो भी नहीं सकती थी मालूम भी नहीं हो सकती थी कोई सोच भी नहीं सकता था अगर पता ना होता तो कीचड़ देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता सपना भी नहीं देख सकता कल्पना भी नहीं कर सकता कि इससे कमल पैदा होगा कीचड़ और कमल कुछ जोड़ मालूम नहीं होता कहां कमल कहां कीचड़ कमल तो कीचड़ से बिल्कुल विपरीत है कमल तो इस पृथ्वी पर ऐसा है जैसे पार से आया हो इस पृथ्वी का ना हो जैसे परदेसी है आकाश से उतरा है ऐसा अछूता ऐसा कुंरा ऐसा सुंदर ऐसा कोमल कीचड़ से कैसे पैदा होगा इतना कुआरापन तो आकाश का होता है तो कमल में कुछ है जो आकाश का है और कुछ है जो कीचड़ से आया है तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है कमल आदमी भी है तो कीचड़ माटी की मूरत मगर कमल खिल सकता है है तो आदमी मिट्टी का हिस्सा लेकिन आकाश उतर सकता है है तो आदमी जमीन पर सरकता हुआ कीड़ा मकोड़ा लेकिन पंख उग सकते सूरज की तलाश में आकाश की उड़ान भरी जा सकती जैसा कमल एक विरोधाभास है ऐसा ही विरोधाभास मनुष्य कीचड़ ही मत रह जाना इसलिए हमने इस देश के सदगुरुओं को बुद्ध को कमल पर बिठाया कि विष्णु को कमल पर खड़ा किया है वह प्रतीक है इस बात का कि माटी सफल हुई कि माटी में कमल खेला कि माटी आकाश से गर्भित हुई कि दृश्य का अदृश्य से मिलन हुआ कि रूप अरूप सांसाथ नाचे कि आकार में निराकार समाया कि निराकार अतिथि बना आकार का ऐसा अजूबा घटा इसलिए कमल पर खड़ा किया बुद्ध को वह प्रतीक है इसलिए हमने मनुष्य की जो ऊर्जा की अंतिम अभिव्यक्ति है उसको सहस्त्र दल कमल कहा सहस्त्रार काम वासना तो कीचड़ है वह तो मिट्टी का आदान प्रदान वह पहला केंद्र है मनुष्य की ऊर्जा का और सहस्त्रार अंतिम केंद्र सात चक्र पहला कामवासना का चक्र है मूलाधार वह तो मिट्टी है और मूल तो होगा भी मिट्टी में मूल यानी जड़ जड़ को तो मिट्टी में ही फैलाना होगा और जो अंतिम अभिव्यक्ति है वह सहस्त्र दल कमल हजार पखड़ियों वाला कमल वह वा आखिरी ऊंचाई जड़े हैं कीचड़ में कमल है आकाश में कीचड़ और कमल के बीच आदमी का पूरा विकास छिपा है अभागे हैं वे जो कीचड़ की तरह ही मर जाएंगे क्योंकि कमल के बीज लेकर आए थे और उन्हें कभी फूलने का मौका नहीं दिया सदगुरु के पास तुम्हारे भीतर जो कमल का बीज है वो सुख भुगाने लगता है उसकी नींद थोड़ी टूटने लगती है उसका सपना थोड़ा हल्का होने लगता है झीना होने लगता है उस पर चोट पड़ने लगती है सतत चोट पड़ने से सत्संग का यही अर्थ है सतत चोट सतत चोट पड़ने से एक दिन हुंकार भर के तुम्हारे भीतर का बीज टूट पड़ता है और जब बीज टूटता है तो मिट्टी अमृत हो जाती तब तो मिट्टी में छिपी हुई सारी संभावनाएं प्रकट हो जाती सारा रंग सारा रूप सारी सुगंध बीज के माध्यम से प्रकट होने लगती पृथ्वी प्रार्थना में तल्लीन हो जाती कमल पृथ्वी की आकाश के प्रति की गई प्रार्थनाएं कमल पृथ्वी की संभावना है प्रार्थना है अभीपसा है आकांक्षा है आत्यंतिक सिद्धि है और दूसरी बात कमल के संबंध में क्यों प्रतीक बन गया कमल जल में रहता है और फिर भी अछूता जल उसे छूता नहीं यह परम सन्यास की धारणा है यह परम वितरकता का अर्थ है रहो संसार में संसार छूए ना रहो संसार में संसार तुम में ना रहे बैठो बाजार में और फिर भी बाजार में नहीं संसार से जो भागते हैं वो सन्यास की परम धारणा नहीं समझे। वह तो ऐसी है जैसे कोई कमल जल को छोड़कर भागा डरा घबराया कि यहां पानी में रहूंगा कहीं पानी छू न जाए इस कमल को अभी अपना स्वरूप बोध नहीं हुआ है स्वरूप बोध होता तो कहां भागना होती रहे वर्षा आकार से बरसते रहे मेघ कमल को क्या फिक्र पड़ी जल गिरेगा बहता रहेगा कमल अछूता रहेगा कमल का कुआरापन नष्ट नहीं होता उसका कुआरापन शाश्वत है तो एक तो मिट्टी से पैदा होता छुद्र से विराट जन्मता है यह चमत्कार और फिर जल में रह के जल से अछूता होता यह सन्यास की परम धारणा सुंदरदास कहते सुनत नगारे चोट सदगुरु का काम है कि बजाए नगाड़ा पुकारे उनको जिनके भीतर बीज है दे आवाज उठाए आवाहन कि कब तक मिट्टी बने रहोगे ऐसे भी बहुत देर हो गई अब जागो भोर हो गई अब जागो बहुत सो लिए अब जागो करे चोट करारी, ऐसी कि पोर पोर बिध जाए ऐसी कि आर पार हो जाए सदगुरु सांतवना नहीं देता सदगुरु संक्रांति देता है सांतवना कूड़ा कचरा है लीपा पोती है सदगुरु सांत्वना नहीं देता सदगुरु झकझोरता है नगाड़े पर चोट देता है कायर भाग जाते साहसी जम जाते, सुनत नगारे चोट बिगसे मुख, अधिक ऊंचाई फूलियो मायू नतन में और जिनके भीतर थोड़ी भी धार है उनके भीतर ऐसा ऊंचाई पैदा होता है कि शरीर में समाता नहीं सदगुरु को पाकर उनके भीतर ऐसा उत्साह है ऐसा उत्साह है ऐसा उत्सव ऐसी उमंग ऐसा अहोभाव जन्मता है कि समाता नहीं नाचने लगता है उनका मन नाचने लगता है उनका तन बहने लगती है उनके बाहर रस की धार अधिक उछाए फूलियों फूल पर फूल खिलते चले जाते माहयून तन में समाने वाली बात नहीं है शिष्य सदगुरु को कहां समा पाता है समाने की चेष्टा में सिस भी विस्तीर्ण हो जाता है अनंत हो जाता है आकाश को आंगन कैसे समाएगा लेकिन अगर समाने की कोशिश की तो एक बात पक्की है कि दीवालें टूट जाएंगी आंगन की और आंगन भी आकाश हो जाएगा आकाश को समाना हो तो आकाश ही होना पड़ता है इसलिए मैं तुमसे निरंतर कहता हूं कृष्ण को समझना हो तो कृष्ण होना पड़ता है बुद्ध को समझना हो तो बुद्ध होना पड़ता है इससे कम में ना चलेगा नानक को समझना हो तो सिख होने से नहीं चलेगा नानक होना पड़ेगा ये तो हम बहुत होशियार और कुशल लोग हैं हम कहते हैं बुद्ध को समझना है तो चलो बौद्ध हो जाएं। बुद्ध तो बौद्ध नहीं थे और क्राइस्ट तो क्रिश्चियन नहीं थे और मोहम्मद तो मुसलमान नहीं थे और नानक तो सिख नहीं थे अब जो सिख हो रहा है वो समझ ले तो नानक नहीं हो पाए। नानक ही होना है इससे कम में क्या चलेगा और जिसका नानक से प्रेम जन्मा है जिसके मन में नानक के प्रति भाव उठा है वो इससे कम पर राजी भी नहीं होगा प्रेमी सदा अपनी प्रेसी से एक हो जाना चाहता है प्रेसी अपने प्रेमी से एक हो जाना चाहती तल्लीन हो जाना चाहते शिष्य वही है जो अपने गुरु के साथ एक हो जाना चाहता है एकात्म हो जाना चाहता है बड़े साहस की जरूरत है सुंदरदास आगे के वचनों में जो साहस की बात कर रहे हैं वो ख्याल में रखना कमजोरों का काम नहीं अपनी छोटे छोटे घरगुले जो बचाने में लगे उनका यह काम नहीं ये उनका काम है जो कहते हैं कि ठीक है सब दीवाले जाए तो जाएं लेकिन अब आकाश से दोस्ती जोड़ी तो छोड़ेंगे नहीं अधिक ऊंचाई फूलियो माहियो न में फिरे जब सांगी तब को नहीं धीर धरे कायर कंपान मात हो देख मन में और जब युद्ध में भाले चमकते और ये भी युद्ध है अंतरयुद्ध इसके भी अपने भाले बाहर के युद्ध तो भीतर के युद्ध की केवल पीली पीली छायाएं मात्र हैं मात और कुछ भी नहीं एक युद्ध तो था जो बाहर हुआ महाभारत का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो एक तो कुरुक्षेत्र था जहां युद्ध हुआ और एक और युद्ध सांस चल रहा था धर्म क्षेत्र वो भीतर था एक युद्ध बाहर चल रहा था एक भीतर चल रहा था जो बाहर चल रहा है वो भीतर के लिए केवल प्रतीक है भीतर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है क्योंकि दूसरे से लड़ना आसान है अपने से लड़ना कठिन है दूसरे को काटना आसान है अपने को काटना कठिन है दूसरे को मारना आसान है, अपने को मारना कठिन है और धर्म का अर्थ ही यही होता है अपने को काटना अपने को ऐसा पोछ डालना और मिटा डालना कि नाम और निशान न रह जाए जब तुम नहीं बचते तभी परमात्मा तुम में अवतरित होता है जब तक तुम हो तब तक उससे पहचान न होगी जब तक मैं भाव है तब तक वह नहीं उतर पाएगा तब तक तुम खूब भरे हो अपने भीतर जगह कहां घास पूस इतना भरा है बिजुकों में कि जगह कहां अवकाश कहां परमात्मा आना चाहे तो द्वार कहां तुम्हें उतरना होगा सिंहासन से तुम्हें विदा हो जाना होगा आध्यात्मिक जीवन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है वह यह कि भक्त और भगवान का कभी मिलन नहीं होता सुना हो तुमने तो गलत सुना है भक्त और भगवान का मिलन कभी नहीं होता क्योंकि जब तक भक्त होता है भगवान नहीं होता और जब भगवान होता तो भक्त कहां कबीर ने कहा हेरथ हेरथ हे, हे, हे सखी रहा कबीर हिराई खोसते खोजते कबीर खो गया और तब मिलन हुआ मिलन तो होता है लेकिन तब होता है जब खोजी खो जाता है फिरे जब सांगी तब कोऊ नहीं धरे धीर फिरे जब सांगी तब कोऊ नहीं धीर धरे कायर कंपान मान हो देख मन में टूट के पतंग जैसे परत पावक माही ऐसे टूट पड़े बहु सावंत के गन में लेकिन जो सच में योद्धा हैं वह ऐसे टूट पड़ते हैं युद्ध में जैसे पतंगा दीवाना हुआ पागल हुआ दीप सिखा पर टूट पड़ता है या अग्नि में कूद पड़ता है पतंगा जब दीप सिखा पर कूदता है पतंगा जब आग में उतरता है तो ठीक वैसी ही घटना घट रही है जैसा भक्त जब भगवान में उतरता है इसलिए सूफियों ने पतंगे और दीप सिखा के प्रतीक को बहुत मूल्य दिया है ऐसे ही भगवान को खोजना वस्तुता मौलिक रूप से अपने को मिटाना है टूट के पतंग जैसे परत पावक माही ऐसे टूट पड़े बहु सावंत के गन में जिनके भीतर गरिमा है गौरव के भीतर मनुष्य होने की अर्थवत्ता का थोड़ा सा बोध है जिन्हें यह पता है कि नमालूम कितनी कोटियों के बाद नमालूम पशुओं पक्षियों पहाड़ों वृक्षों की कितनी यात्राओं के बाद कितनी योनियों के बाद मनुष्य होने की क्षमता मिली इससे यू ही नहीं कमा देना इससे कुछ और आगे का कमा लेना यह सीढ़ी ऐसे ही ना खो जाए इससे ऊपर उठ जाना ये अवसर मिला है इसको ठीक ठीक भंजा लेना मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम सोई सुरवीर रूपी रहे जायरन में और जो युद्ध जीतकर शाम को लौटता है और अपने स्वामी को प्रणाम करता है वही सूरवीर है मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम सोई सूरवीर रूप रहे जायरन में समझना कि वही युद्ध में टिका जो सांझ को सफाया करके लौटता है अपने मालिक को नमस्कार करता है सूरवीर रूप को निमुनों देख चोट करे मारे तब ताक कर तरवार तीरसो वो जो योद्धा है वो देखता है कि कैसी चुनौती है उस चुनौती के योग उत्तर देता है चुनौती को अंगीकार कर लेता है देखता है किस भांति का शत्रु है कैसे लड़ना होगा अवसर के अनुकूल अपनी ऊर्जा को आवाहन देता है सूर्वीर रिपको निमुनो देख चोट करे मारे तब ताक कर तरिवार तीरसों और तब एकाग्र हो तलवार से या तीर से निशाना लगाता है ये तो बाहर के युद्ध की बात हुई मगर भीतर के लिए प्रतीक है साधु आठों जाम बैठो मनीषो युद्ध करे ये तो बाहर के युद्ध की बात हुई अब भीतर के युद्ध को समझें, साधु आठों जाम बैठो मनीषो युद्ध करे, और ये तो बाहर का युद्ध थोड़ी बहुत देर चलता है सुबह शुरू हुआ सांझ समाप्त हो जाता लेकिन साधु का युद्ध शुरू हुआ तो समाप्त नहीं होता जब तक कि साधु ही समाप्त ना हो जाए हेरत हेरत हे हे है रहा कबीर है राय युद्ध अनवरत है अखंड है प्रतिपल चलता है इसमें क्षण भर विश्राम नहीं इसमें दिन होगी रात भेद नहीं जागने में भी चलता है सोने में भी चलता है आनंद बुद्ध के पास वर्षों रहा एक बात देख के चौंकता था बहुत कि वो रात जैसा सोते थे वैसे ही सोए रहते थे पूरी रात जहां पैर रखा वहां पैर जहां हाथ रखा वहां हाथ जिस करवट रहे उसी करवट रात करवट भी ना बदलते हाथ पैर भी वहां ना यहां वहां ना करते आनंद ने पूछा एक दिन बनते आप कभी करवट नहीं बदलते आप जहां हाथ रखते वहीं रखते जहां पैर रखते वहीं रखते सुबह भी ठीक वही होता है जहां रात रख के सोते इसका राज सोते हैं कि नहीं सोते बुद्ध ने कहा अब सोना कैसा जब जागना ही है तो सोना कैसा देह हो जाती मैं तो जागा ही रहता दिन भर भी जागना है रात भर भी जागना है कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सैम जब सब सो जाते तब भी साधु जागता है इसका यह अर्थ नहीं कि साधु बैठे ही रहता कि खड़े ही रहता साधु भी सोता लेकिन दे ही सोती सोते में भी साधु जानता है जागता है कि मैं सो रहा हूं। उसके चैतन्य का दिया जलता रहता साधु आठों जाम बैठो मन युद्ध करे जाके मुंह माथों नहीं देखिए शरीर सो और युद्ध ऐसा है कठिन है क्योंकि जिससे हो रहा है ना तो उसका माथा है ना मुंह है ना उसकी देह मन से युद्ध हो रहा है यह तलवार मन के खिलाफ उठी और अपने ही मन के खिलाफ उठी और मन को काटे बिना कोई उपाय नहीं जब तक अमन की दशाना आ जाए आमनी ही दशाना आ जाए तब तक कोई उपाय नहीं मन के पार जाना है मन संसार है बाजार में नहीं है संसार न पत्नी में न पति में न बच्चों में न धन में न मकान में न दुकान में मन में संसार है मन ही संसार है ये जो सतत मन में चल रहे विचार और वासनाएं और ऊहा और स्मृतियां और कल्पनाएं ये सारा जो जाल है मन का यही संसार है इसे काटना इसे समाप्त करना है इसे भस्मीभूत कर देना है आलमे हुस्न और इसकी कौन वो बात है जिसे भूलें अगर तो याद आए याद करें तो भूल जाए कस्तीय दिल बचाइए इतना मगर रहे ख्याल डूबे अगर तो पार हो पार लगे तो डूब जाए मिटना है डूबे अगर तो पार हो बाहर की दुनिया में डूबे तो डूबे पार हुए तो पार हुए भीतर की इबादत और भीतर का हिसाब और इबादत और वहां पार हुए तो डूबे वहां डूबे तो पार हुए वहां मन बचा तो चूके वहां मन गया तो बचे जीसस ने कहा धन्य वे जो गमा देंगे क्योंकि वे ही पालने के अधिकारी कौन सी चीज गमाने की बात हो रही हेरत थिर थे सखी रया कबीर हिराई मन मैं भाव अहंकार और यही सारी अड़चन आदमी का आदमी होना नहीं आसान फिराक इल्मन एक लाखों मजहब जिससे चाहो पूछ लो अर्चन क्या है अर्चन यही है कि मन को मारो कैसे अपना है अपना ही नहीं हमने तो अब तक यही जाना है कि यही मैं हूं तो धर्म तो ऐसा लगता है जैसे आत्मघात कर रहे हैं इसलिए कायर तो बाघ खड़े होते उनका कमल नहीं खिलता उनका तो कमल खिला भी हो तो बंद हो जाता है कायर तो बाघ खड़े होते कायर सांत्वना चाहते हैं संक्रांति नहीं चाहते वे कहते हैं हमारे आंसू पहुंच दो वे कहते हैं हमें कुछ ऐसी बातें बता दो कि संसार सब ठीक ठाक चलने लगे उनका हिसाब किताब ही गलत है सुमित्रा ने कल एक प्रश्न पूछा है पूछा है कि मेरा जिंदगी दुखी दुख में गई और मेरे दोनों बेटे भी दुखी क्या दुख इस सुमित्रा को यही फिक्र लगी हुई है पहले भी मुझे कह गई आंख कि मेरी जिंदगी दुखी दुख में गई किसकी जिंदगी सुख में जा रही जरा आंख उठाकर देख सुमित्रा किसकी जिंदगी सुख में जा रही अपना दुख दिखाई पड़ता है दूसरे का दिखाई नहीं पड़ता इससे भ्रांति में मत पड़ना किनके बेटे सुखी हैं कौन यहां सुखी है? मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी एक आदमी भगवान की प्रार्थना करता ही रहा करता ही रहा और प्रार्थना में एक ही बात कहता था कि मुझे इतना दुखी क्यों बनाया सुमित्रा जैसा रहा होगा सारी दुनिया सुख से जी रही हो मैं दुखी मैं दुखी आखिर मेरा कसूर क्या है मुझसे भूल क्या हुई भगवान भी थक गया होगा तो एक दिन उसने पूछा कि भाई तू चाहता क्या है उस आदमी ने कहा कि इतना ही कर दो मुझे किसी भी दूसरे का दुख दे दो और मेरा दुख किसी और को दे दो मैं किसी से भी बदलने को राजी हूं मैं यह भी नहीं कहता कि मुझे दुख ना दो मगर मुझे ये दुख जो दिया है ये मत दो मैं बदलने को राजी हूं सारी दुनिया खुश दिखाई पड़ती लोग दिखाई पड़ते खुश बाजार में जाओ इत्र फूले लगाए लोग चले जा रहे हैं हंस रहे हैं बात कर रहे हैं ऐसा लगता है सारी दुनिया में मजा ही मजा है एक हम ही दुखी और यही उन सबको भी है ख्याल कि बाकी सारे लोग मजे में मैं ही एक दुख भोग रहा हूं चूंकि सारी दुनिया में लोग हंस रहे हैं प्रसन्न हो रहे हैं तो शिष्टाचार कहता है मैं भी हंसूं, मैं भी प्रसन्न रहूं अब ये दुख का राग लेके बैठ जाना क्या है? मगर उसे पता नहीं कि यही सबकी हालत पति पत्नी घर में झगड़ते रहते हैं। और जैसे कोई द्वार पे दस्तक दे देता है एकदम मुस्कुराने लगते आइए बैठिए विराजिए और दोनों में ऐसी बातें होने लगती हैं जैसे कि महाप्रेम घट रहा और अभी एक दूसरे की गर्दन के पीछे पड़े थे अभी एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो रहे थे अब स्वभाव ये मेहमान ये सोचेगा आ सतयुगी दंपति अब उसे कुछ पता नहीं कि अभी अभी क्या हो रहा था उसके घर भी यही होता है मगर उसे अपनी हालत पता है तो भगवान ने कहा ठीक ऐसे हो जाएगा आज रात ऐसे हो जाएगा उस रात वो सोया तो सपना उसे आया कि सारे लोग अपने अपने दुख पोटलियों में बांधकर गांव के चौरस्ते की तरफ जा रहे और बड़े जोर से आवाज गूंज रही है कि सब अपने अपने दुख पोटलियों में बांध के ले आओ और जिसको जिस से बदलना हो बदल डालो सभी दुखी सबने अपने अपने दुख बांधे सब बांध डाले जिसके जितने दुख थे बड़ी बड़ी पोटियां लोग जा रहे हैं इसने भी जल्दी से अपने दुख बांधी तो जिंदगी भर से यही हिसाब लगाया बैठा था कब मौका मिले जब ये रास्ते पे निकला तो बड़ा हैरान हुआ ये तो सोचता था कि लोग छोटी मोटी पोटियां ले जा रहे होंगे लोग इससे भी बड़ी बड़ी पोटियां लिए जा रहे छाती इसकी बैठ गई देखने लगा चारों तरफ किससे बदलना है अपनी पोटली छोटी मालूम पड़ी थोड़ा डरने लगा कि अब क्या बदल नहीं पड़ेगा फिर आज्ञा हुई कि सब अपनी अपनी पोटलियों को रख दो पोटलियां रख दी गईं, फिर आज्ञा हुई कि अब जिसको जो पोटली चुननी हो चुन ले आदमी भागा कि इसकी पोटली कोई और ना चुन ले अपनी पोटली चुनने के लिए लेकिन चकित हुआ यह जानकर कि सब अपनी अपनी पोटलियों की तरफ भागे किसी ने किसी और की ना चुनी सबने अपने-अपने चुन बड़े निश्चिंत हुए और बड़े अनुग्रहित और परमात्मा का बड़ा धन्यवाद किया पूछने लगे एक दूसरे से भाई सबने अपनी अपनी क्यों चुनी तो सभी ने कहा कि कम से कम अपने दुख परिचित तो हैं, पहचाने हुए दूसरे की पोटली में पता नहीं कौन सा कौन सी झंझट सुमित्रा मैं तो कहता हूं कि तेरे दुख कम से कम जाने पहचाने तो किसी से बदलना है अगर बदलना हो तो आज रात बदलवा देंगे अपनी पोटली बांध के ले आना मगर ख्याल रहे कि पछताएगी बहुत बदल के क्योंकि फिर से आबास से सीखना पड़ेगा दूसरे के दुख अपने अपने दुख आदमी धीरे धीरे राजी हो जाता है परिचित हो जाते, जाने पहचाने मित्रता बन जाती सच तो यह है जब दुख एकदम से अचानक तुम्हें छोड़ जाएगा तो बड़ा खालीपन लगेगा जैसे कोई सगा संगी चला गया दुख क्या है सुमित्रा कहती कि मेरे बेटे बेटी भी सुखी नहीं कौन सुखी है यहां यहां कोई सुखी हो ही नहीं सकता बहिर यात्रा में सुख होता ही नहीं बहरी यात्रा यानी दुख बहरी यात्रा पर्यायवाची है दुख का थोड़े थोड़े भिन्न होंगे थोड़े थोड़े अलग होंगे ढंग अलग होंगे रंग अलग होंगे मगर बाहर की यात्रा में सुख नहीं होता क्या सुमित्रा तू सोचती है सुमित्रा नेपाल से आती बुद्ध भी नेपाल में ही पैदा हुए थे तू सोचती बुद्ध की हालत तुझसे बेहतर रही होगी नहीं तो घर छोड़ के भागे होते बुद्ध की हालत भी तेरे जैसी रही होगी बदतर रही होगी कम से कम तू अब तक घर छोड़ के नहीं भागी बुद्ध का स्मरण करो सुंदर पत्नी थी सुंदर बेटा पैदा हुआ था राजमहल था सब था मगर सुख नहीं था क्यों छोड़ दिया होगा सुख बाहर होता ही नहीं सुख तो भीतर है और भीतर सुख तभी जन्मता है जब मन से हम मुक्त हो जाते मन का अभाव सुख है मन का भाव दुख है मन की सघनता नरक है मन से मुक्ति स्वर्ग है साधु आठों जाम बैठो मनहीसों युद्ध करे जाके मुंह माथों नहीं देखिए शरीर सो उसका युद्ध कठिन है क्योंकि मन न तो दिखाई पड़ता है न उसका मुंह है न माथा है लेकिन फिर भी युद्ध करता है और एक दिन इस अद्रश्य शत्रु को भी काट डालता छिन्न भिन्न कर देता है सूरबीर भूमि परे दौड़ करे दूर लगे साधु शून्य को पकड़ी राखे धरी धीर सो बड़ा प्यारा वचन है युद्ध के मैदान में तो सुविधा है सूरवीर भूम पर है दौड़ करे दूरी लगे सुविधा है दुश्मन का पीछा कर सकते हो भागो पकड़ो मारो उपाय है साधु के भीतर तो जगह भी नहीं भाग दौड़ की बैठना पड़ता है। साधु का उपक्रम एक ही है साधना एक ही है बैठ जाने की कहा भागे कहां दौड़े कहां जाए वहां तो कोई दिशा भी नहीं है भीतर वहां स्थान भी नहीं है भीतर वहां तो रत्ती भर चलने की सुविधा नहीं साधु तो बैठ रहता उस बैठ जाने का नाम ही ध्यान है बिल्कुल बैठ रहता हिलते नहीं डुलते ही नहीं और मैं जब कह रहा हूं हिलता नहीं डुलता नहीं तो मेरा मतलब तुम्हारे शरीर से नहीं है नहीं तो लोग अजीब झंझटों में पड़ जाते अब ध्यान में बैठे हैं अब शरीर नहीं हिलना चाहिए अभी चींटी काट रही अब शरीर नहीं हिलना चाहिए अब फंसे चक्कर में वो अब वो चींटी काटती जा रही और चींटियां भी खूब है ध्यानियों की बिल्कुल दुश्मन है ध्यान ना करो तो उनसे मिलन नहीं होता मच्छर है वो पुराने दुश्मन ध्यान के वैसे तुम्हारे पास ना है मगर ध्यान करने बैठो तो सब आ जाते सब अपना सात संगीत छेड़ देते संगीत तो बेसदा ही छेड़ रहते लेकिन तुम इतने उलझे रहते हो विचारों में कि सुनाई नहीं पड़ता जब शांत होकर बैठते हो सुनाई पड़ता है। चींटियां तो चढ़ती ही रहती उतरती ही रहती कोई चींटियों को तुम्हारे ध्यान का पता नहीं चींटियों को ध्यान का पता हो जाए तो तुमसे ऊपर की योनी हो जाए उनकी लेकिन तुम जब शांत बैठते हो तब छोटी छोटी चीज का पता चलता है जरा सी चीटी सड़क गई पैर सुन्न हो गया इन सब की चिंता में मत कर पड़ना शरीर के हिलने डुलने का सवाल नहीं है शरीर तो नाचता भी रह सकता है तो भी ध्यान हो जाता भीतर हिलन डुलन नहीं होना चाहिए भीतर कोई वासना ना कपे भीतर कोई विचार का कंपन ना हो भीतर कोई हवा ना बहे कामना की बस बैठने का वही अर्थ है वही वस्तुता सिद्धासन सूरबीर भूमि पर दौड़ करे दूरी लगे साधु शून्य को पकड़ी राखे धरी धीर सो और साधु की सारी साधना यही है कि शून्य को पकड़ ले और पकड़ के शून्य को बैठा रहे शून्य को खंडित ना होने दे शून्य को जरा भी भरने न दे किसी विचार से किसी कामना से किसी स्मृति से किसी कल्पना से कोरा मन हो को कागज जैसा कुछ भी उस पर लिखावट ना हो ऐसा शून्य जैसे जैसे सधता जाता है वैसे वैसे साधक मिटता जाता है जिस दिन शून्य सच में पूर्ण हो जाता है उसी दिन साधक सिद्ध हो जाता है उसी दिन भक्त भगवान हो जाता है ख्वाहिशों को मेरी ख्वाहिशों को तेरी मोहब्बत में ख्वाहिशों से बुलंद होना है वासना को इतना ऊंचाई पर ले जाना है कि वासना ना बचे ख्वाहिशों को तेरी मोहब्बत में ख्वाहिशों से बुलंद होना है वासना बड़ी क्षुद्र है उसे निर्वासना का रंग देना हजार बार तेरा हुस्न हुस्न होकर रहा वह हम थे इसको जो कर सके ना इस कभी परमात्मा का सौंदर्य तो प्रतिपल मौजूद है उसने तो हमें सब तरफ से घेरा है लेकिन हम ही हैं कि उसके सौंदर्य को आंख खोल के देख नहीं पाते हम ही हैं अपने से इतने भरे कि उसकी सौंदर्य की हमें झलक भी नहीं मिल पाती वह तो बजाया जाता वीणा को उसकी बांसुरी तो बसती ही रहती पर हम बड़े उपद्रव से भरे हजार बार तेरा हुस्न हुन हो के रहा वह हम थे इसको जो कर सके ना इस कभी हमारे ही प्रेम में कमी हो रही हमारा प्रेम शून्य नहीं है अहेतुक नहीं वासना मुक्त नहीं जिस दिन प्रेम वासना मुक्त हो जाता है, उसी दिन प्रार्थना हो जाता तुम तो प्रार्थना भी करते हो तो उसमें भी वासना लगाया होता गए मंदिर की प्रार्थना प्रार्थना तो बहाना है कुछ मांगने चले गए कि लड़के की नौकरी लग जाए कि बेटी की शादी हो जाए एक युवती जरा ढंग ढोल की नहीं थी सकल सूरज जरा घबराने वाली थी थोड़ी डरावनी थी स्वभाव था मंदिर न जाए तो और कहां जाए तो मंदिर में वो रोज प्रार्थना करे और प्रार्थना वो और क्या करे यही कि विवाह करवा दो एक साधु भी मंदिर में आता जाता था उसकी प्रार्थना रोज सुनता था उस साधु ने कहा सुन प्रार्थना में अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए अगर मांगनी हो तो दूसरों के लिए मांगना चाहिए कोई गरीब है कोई भूखा है कोई प्यासा है कोई लूला है लंगड़ा है अपने लिए तो मांगनी नहीं चाहिए दूसरों के लिए तो उसने दूसरे दिन से दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दिया पता उसने क्या मांगा उसने कहा कि हे परमात्मा मेरी मां को एक अच्छा सुंदर सा सदमान दो आदमी प्रार्थना भी करेगा तो भी वासना ही होने वाली सूरवीर भूमि पर दौर करे दूरी लगे साधु शून्य को पकड़ी है धीर राख है धरी धीर सो बस शून्य ही लक्ष्य है ऐसा एक क्षण आ जाए हमारे भीतर जब कोई विचार ना हो निर्विचार निर्विकल्प बस उसी क्षण में जोड़ हो जाता है सेतु बन जाता है वही शून्य द्वार है पूर्ण का सुंदर कहे तहा काहू को न पांव टिके साधु को संग्राम है अधिक सूरवीर से सु। उस शून्य में पांव टिकाना बड़ा कठिन मामला है खिसक खिसक जाता विचार आए ही चले जाते वासना उमगे ही चली जाती इधर से हटाओ उधर से प्रवेश हो जाता विचार का और जितना छोड़ना चाहो उतना कठिन मालूम होता है एक आदमी एक साधु के पीछे बहुत दिन से पड़ा था कि कुछ मंत्र दे दो कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि सिद्धि हो जाए कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि इस बार प्रधानमंत्री हो जाऊं साधु थक गया परेशान हो गया तो उसने कहा तू एक काम कर ये मंत्र ले छोटा सा मंत्र पांच मिनट में पूरा होता बस एक ही शर्त है इसकी कि जब मंत्र का पाठ करें तो बंदर की याद ना है अब राजनेताओं बंदर की याद ना है सजाती बंदर की याद ना है लेकिन राजनेताओं का कोई फिक्र ना करो मुझे कहां बंदर की याद मुझे सिवाय दिल्ली की और किसी चीज की याद आती ही नहीं कहां बंदर अंदर लगा रखा है भागा घर स्नान ध्यान करने की कोशिश की मगर बड़ा हैरान हुआ स्नान कर रहा है और बंदर मामला क्या है ये बंदर क्यों पीछे पड़ गया और जैसे बैठा पालथी लगा के कि एक नहीं कई बंदर आंख बंद करे तो बंदर ही बंदर मंत्र पढ़ना मुश्किल हो गया पांच मिनट की बात क्या पांच सेकंड मुश्किल बंदर मुंह बिछकाए हैं सोरगुल मचाएं, रात बीत गई मगर बंदरों ने पांच मिनट की पीछा न छोड़ा सुबह थक गया जाके साधु पर बहुत नाराज हो गया कि एक तो सालों मुझे भटकाया दिया नहीं मंत्र और दिया तो यह उपद्रो लगा दिया अगर तुमने ना कहा होता तो मैं तुम्हें पक्का विश्वास दिलाता हूं कि बंदर की मुझे कभी याद नहीं आती क्योंकि कभी मुझे आती ही नहीं थी और भी दुनिया में हजारों जानवर हैं गधे हैं घोड़े हैं और न मालूम क्या क्या किसी की याद नहीं रात भर सिवाय बंदर की तुमने कहा ही क्यों अगर यही शर्त थी तो चुप रह जाते साधु ने कहा वो मुश्किल है वो शर्त बतानी पड़ती है अब मंत्र तुम्हें दे दिया आप तुम जानो मेरा पीछा छोड़ो जिस दिन भी तुम पांच मिनट बिना बंदर की याद किए मंत्र पढ़ लोगे उसी दिन सिद्ध हो जाओ। सोच सकते हो उस राजनेता की क्या गति हुई होगी वो बंदर ही हो गया होगा अब तक उसकी हालत बड़ी खराब हो गई होगी सुनने में पैर जमाना बड़ा कठिन जितना तुम जमाने की कोशिश करोगे उतना ही तुम पाओगे हजार विचारों के प्रवाह आए चले जाते प्रवाहों पर प्रवाह झंझावात उठते आंधियां आती न मालुम जन्मों जन्मों के विचारों की परतें सारी की सारी हमला बोलती ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो तुमने कभी सोचे भी ना थे बचपन के किसी ने कुछ कह दिया था 20 साल बीत गए कोई कारण नहीं है आज आने का लेकिन जैसे मन पूरा का पूरा संघर्षरत हो जाता जिद बांध लेता है कि तुम्हें हरा कर रहेंगे धैर्य चाहिए अनंत धैर्य चाहिए और चुपचाप प्रयास में लगे रहना चाहिए होते होते होते होते होता है साधु शून्य को पकड़ी रखे धरी धीरसों सुंदर कहता काहू के न पांव टिके साधु को संग्राम है अधिक सूरवीर सो इसलिए युद्ध जो बाहर के हैं वे कुछ खास युद्ध नहीं भीतर के युद्ध के सामने बाहर के युद्ध ऐसे हैं जिसे कोई शतरंज खेलता है हाथी घोड़े सब नकली ऐसे बाहर के सारे युद्ध भीतर के युद्ध के सामने नकली हो जाते अगर जीवन में थोड़ी भी गरिमा हो तो भीतर के युद्ध की चुनौती लो चलो भीतर जीतना है तो वहां जीतना है इसलिए तो हमने महावीर को महावीर कहा बाहर के लोग बहुत से बहुत वीर हो सकते हैं महावीर नहीं महावीर उनका नाम नहीं है नाम तो उनका वर्धमान था लेकिन जब भीतर जीत हुई भीतर पता का फैरी सुननी की तो हमने उन्हें महावीर कहा बाहर के सब युद्ध फीके भीतर को जिसने जीत लिया उसने सब जीत लिया जो दूसरों को जीतता है उसकी जीत कुछ खास जीत नहीं मौत आएगी और सारी जीत पहुंच जाएगी जो अपने को जीतता है वही जीतता है क्योंकि मौत भी फिर उससे कुछ छीन ना सकेगी जहाँ को देगी मोहब्बत की तेग आबे हयात अभी कुछ और उसे जहर में बुझाए जा तुम्हारी तलवार अमृत वर्षा सकती लेकिन अमृत वरसाने के पहले उसे खूब जहर में बुझाना पड़ता जहाँ को देगी मोहब्बत की तेग आबे हयात अभी कुछ और उसे जहर में बुझाए जा भीतर के गहन संघर्ष से शांति का जन्म होता है भीतर के गहन तूफान में उतर जाने से एक दिन वैसी शांति आती है जैसी सदा तूफान के बाद ही आ सकती है। धूल जैसो धन जाके सूली से संसार सुख साधु की प्रक्रिया सुंदरदास कह रहे हैं। धन उसके लिए धूल जैसा धूल जैसो धन जाके सूली से संसार सुख और संसार के सुख ऐसे हैं जैसे कोई सूली पे चढ़ा दे जिसने भीतर का सुख जाना बाहर के सुख सूली जैसे हो ही जाते जिसने भीतर का सुख जाना बाहर के सुख दुख जैसे हो जाते जिसने भीतर का जीवन जाना बाहर का जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाता है और जिसने भीतर की रोशनी जानी उसे बाहर के सूरज सब अंधेरे हो जाते धूल जैसो धन जाके सूली से संसार सुख भूल जैसो भाग देखे अंत किसी यारी है और से कितना ही बड़ा भाग्य का क्षण आ जाए तो भी वो उसको भूली ही जैसा दिखाई पड़ता है अब बुद्ध को भाग्य का क्षण धन था राज्य था पद थी प्रतिष्ठा थी इकलौते बेटे थे सुंदर से सुंदर स्त्री थी सब था लेकिन भाग्य भूल जैसा लगा छोड़ के चले गए भूल जैसो भाग देखे अंत की सी यारी है। और उसे संसार के सारे संबंध अब टूटे तब टूटे ऐसे मालूम होते इनका कोई मूल्य नहीं आज है कल नहीं होंगे क्षण भर के हैं क्षण भर बाद नहीं होंगे अंत किसी यारी है जैसे कोई मर ही रहा है और उससे कोई आके दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता आओ दोस्ती करें अब वो मर ही रहा है वो कहता अब दोस्ती से भी क्या होगा अब दोस्ती में सार भी क्या अब यहां तो उठा और हाथ से हाथ जोड़ने का प्रयोजन भी क्या है यहां हम प्रति क्षण ही मर रहे हैं यहां सारी दोस्ती अंत की सी यारी है मगर मन है कि धोखे खाए चला जाता है किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी यह हुन इस तो धोखा है सब मगर फिर भी हजार बार जमाना इधर से गुजरा है नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी मन धोखा खाए जाता मन कहता फिर भी ठीक ही कहते होंगे संत कहते हैं तो मगर अभी नहीं मन बड़ा चालबाज मन किंतु परंतुओं में अपने को बचाता है किसी का यूं तो हुआ है कौन उम्र भर फिर भी यह हुन इस तो धोखा है सब मगर फिर भी हजार बार जमाना इधर से गुजरा है नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी मगर मन के कहता है गुजरो देखो कौन जाने जो दूसरों को नहीं मिला तुम्हें मिले मन की सबसे बड़ी चालबाजी क्या है एक सूत्र में समझाई जा सकती मन की सबसे बड़ी चालबाजी है कि वो तुमसे कहता है, तुम अपवाद हो किसी को ऐसा नहीं हुआ लेकिन तुमको होगा सब मरे हैं मगर तुम नहीं मरोगे सब के संबंध टूटे हैं मगर तुम्हारा नहीं टूटेगा सबने दुख पाया है बाहर लेकिन तुम नहीं पाओगे सब हारे हैं बाहर मगर तुम नहीं हारोगे मन की सबसे सब बड़ी चालबाजी ये कि वो ये कहता तुम अपवाद हो जो नियम सब पे लागू होता है वो तुम पे लागू नहीं होता इस चालबाजी से सावधान रहना जो नियम सब पे लागू होता है वही तुम पे लागू होता है यहां कोई बाहर जीता नहीं तुम भी नहीं जीतोगे यहां किसी ने बाहर सुख पाया नहीं तुम भी नहीं पाओगे बाहर के जगत में मृत्यु के अतिरिक्त और ना कभी कुछ घटा है ना घटता है और वही तुम्हारे लिए भी घटने वाला है लेकिन मन खेल रचाए चला जाता है अपनी ही गर्मी से आया इश्क में एक बांकपन अपनी ही गर्मी से घायल हो गया उसने बुता बस अपना ही सब कल्पना का जाल है अपने ही मनोभाव हम ही सौंदर्य निर्मित कर लेते हम ही प्रेम निर्मित कर लेते फिर हम ही परेशान होते फिर हम ही रोते हम ही अपेक्षाएं बना लेते हैं और फिर विशास से भर जाते हम ही आकांक्षाओं की यात्राओं पर निकल जाते हैं फिर वे पूरी नहीं होती तो रोते जार जार रोते कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नजर में हो गए वाहरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम होश की तौफ़ीक भी कब अहले दिल को हो सकी इशक में अपने को दीवाना समझ बैठे थे हम बस सब समझने की बातें जो चाहो समझ लो मगर हर समझ दुख में ले जाएगी समझ छोड़ो समझना छोड़ो मन छोड़ो मनन छोड़ो शून्य को गहो और फिर शून्य से एक प्रज्ञा का जन्म होता है वह प्रज्ञा तुम्हारी नहीं परमात्मा की और वही मुक्तिदाई पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सन्मान सुंदरदास कहते हैं ये सारी प्रभुता ये पद प्रतिष्ठा पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सन्मान ये सांप को दूध पिलाने जैसा है सन्मान का जो खेल कब काट लेगा पता नहीं बड़ाई सी, नागनी सी नारी है और ये सारी प्रशंसाएं बिछुओ जैसी इन्हें हाथ पर रखो मगर भरोसा मत करना बनाई हुई सी बिछनी नागनी सी नारी है और ख्याल रखना नारी केवल प्रतीक है क्योंकि सुंदरदास पुरुषों से बोल रहे होंगे जैसे नारी नागनी सी है पुरुष के लिए वैसा ही पुरुष नागसा है नारी के लिए उतना जोड़ लेना नहीं तो पुरुष सोच लेता है कि हम पुरुष और नारी नागनी सी इस मूर्ता में मत पड़ना संत पुरुष कहते रहे कि नारी नरक का द्वार है और पुरुष बड़ी अकड़ से इस बात को संभाल के रख लेते एक संत मेरे पास आके ठहरे थे वो कहने लगे नारी नरक का द्वार है तो मैंने कहा इसमें आप झंझट में पड़ोगे उनका कैसी झंझट मैंने कहा फिर कोई नारी नरक ना जा सकेगी फिर पुरुष ही पुरुष नरक जाएंगे नारियों के लिए भी तो कोई नरक का द्वार बनाओ नहीं तो अकेले पड़ जाओगे नरक में बड़ा दिल दुखेगा नर भी नारी के लिए नरक का द्वार असल में नर नारी का सवाल नहीं काम वासना एक ऐसी भीतरी वासना जो आंखों को अंधा कर देती जो कुछ का कुछ दिखलाने लगती जो नहीं है दिखाई पड़ने लगता है जो है नहीं दिखाई पड़ता ऐसी मूर्छा का नाम अग्नि जैसो इंद्रलोक विघ्न जैसो विधिलोक, कीरत कलंक जैसी सिद्ध सीटी डारी है और सब तो ठीक ही है इंद्रलोक में भी सिवाय इंद्रियों की तृप्ति के और कुछ भी नहीं कीरत कलंक जैसी साधु तो वह है जो सिद्धि को भी ऐसा फेंक देता है तुच्छ मानकर बाहर के जगत में उपद्रव है भीतर के जगत के भी उपद्रव हैं उनसे भी सावधान रहना जरूरी बाहर जैसे शक्तिशाली लोग हो जाते हैं राजनीति है धन है पद प्रतिष्ठा है वैसे ही भीतर भी क्षमताएं हैं मन की मन तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ देगा अगर तुम मन पर मेहनत करते रहोगे तो मन कहेगा लो ये लो एक शक्ति तुम दूसरों का मन पढ़ सकते हो किसी के भीतर कोई विचार चल सकता हो उसे देख सकते हो उलझे सार कुछ भी नहीं है क्योंकि अपने ही विचार देख देख के क्या पाया दूसरे का देख के क्या खाक पाओगे वही पोटली दूसरे की वहां भी क्या रखा है एक आदमी को मेरे पास लाया गया था वो दूसरों के विचार पढ़ने में कुशल है वो बैठ जाता आंख बंद करके पांच मिनट शांति से एकाग्रह होकर और बताने लगता है कि आपके भीतर क्या विचार चल रहे हैं। वो मेरे सामने भी बैठ गया आधा घंटा बैठा रहा मैंने कही अब तू कुछ बोल उसने कहा क्या, क्या खाक बोले क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा है तो मैंने उससे पूछा तू कब से इस में पड़ा है तीस साल हो गए सार क्या है तू तो दूसरे का विचार भी पढ़ लेगा इससे तुझे क्या मिलेगा मगर उसकी बड़ी ख्याति थी उसके साथ कम से कम पचास तो उसके शिष्य आए थे उसकी बड़ी ख्याति थी कि दूसरों का विचार पढ़ लेता टेलीपैथी मगर मैं क्या मिलेगा तुझे क्या वो दूसरे के जो विचार हो उसको ही अपने विचारों से कुछ नहीं मिल रहा तू पढ़ेगा तुझे क्या मिलेगा तू क्यों इस पागलपन में पड़ा है क्यों तीस साल गमाए इतनी ऊर्जा से तो आदमी निर्विचार हो जाए लेकिन ऐसी घटनाएं मन की घटनी शुरू होती तुम्हें थोड़ा सा भविष्य का दर्शन होने लगे, उलझे भूल गए सब कि सुनने में जाना था चले बताने दूसरों को कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है दस साल में कि तुम्हारा पांच साल में धंधा खराब हो जाएगा मगर सार क्या है साधु सिद्धि को भी डाल देता कचरे की तरह फेंक देता वासना ना को बाकी ऐसी मती सदा जाकी सुंदर कहता ही बंदना हमारी और ऐसा ही व्यक्ति बंदनी सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत समता सुबुद्धि देत कुमति हरत है साचो उपदेश देत, किस उपदेश को सांचा उपदेश कहते है? जैसा जाना वैसा कहता है जैसा जिया वैसा कहता है जैसा स्वयं का अनुभव है वैसा ही जतलाता है न शास्त्रों की चिंता है न सिद्धांतों की चिंता है न संप्रदायों की चिंता है अपने अनुभव के अतिरिक्त तुम जो भी कहोगे वो झूठ होगा साचो उपदेश दे और उपदेश ही देता है आदेश नहीं देता साधु आज्ञा नहीं देता कि ऐसा करो आज्ञा देने वाला कौन उपदेश देता है कहता ऐसा मैंने किया ऐसा मैंने पाया फिर तुम्हारी मर्जी साधु आदेश नहीं देता साधु कोई सेनापति नहीं है बाएं घूम दाएं घूम साधु कोई आदेश नहीं देता साधु कोई अनुशासन नहीं देता कितने बजे उठना इतने बजे सोना यह खाना यह मत खाना ऐसा पीना वैसा मत पीना ये मूढ़ताएं साधु का इनसे कुछ लेना देना नहीं है साधु तो केवल उपदेश देता उपदेश का मतलब ये होता है, ऐसा मुझे हुआ निवेदन करता हूं रुच जाए प्रयोग कर लेना ना रुचे तुम्हारी मर्जी मानो तुम्हारी मर्जी ना मानो तुम्हारी मर्जी तुम्हारे मानने से साधु प्रसन्न नहीं होता तुम्हारे न मानने से अप्रसन्न नहीं होता सांचो उपदेश दे भली भली सीख दे समता सुबुद्धि देत कुमति हरत है मारग दिखाई देत भावहू भगति देत बड़ा प्यारा वचन है रास्ता दिखा देता इशारा कर देता यह रहा फिर जिसको चलना हो चले मारग दिखाई देत भावहू भगति देत और तुम्हारे भाव को भक्ति की सूझ देता है कैसे तुम्हारा भाव भक्ति में परिवर्तित हो जाए कैसे तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बन जाए कैसी तुम्हारी बहिर यात्रा अंतर यात्रा में रूपांतरित हो जाए कैसे तुम्हारा हृदय गदगद हो नगाड़ा बजा देता है सुनत नगारे चोट बिग से कमल मुख अधिक उछाए पुलियो माहियो न में मारग दिखाई दे भाव भगति देत प्रेम की प्रतीति देती अभरा भरत है। और प्रेम का अनुभव देता है प्रेम कोई सिद्धांत नहीं है जिसके पास बैठ के प्रेम की पुलक अनुभव हो जिसके पास बैठ के प्रेम की झलक अनुभव हो जिसकी आंख में झांक के प्रेम की लपट अनुभव हो जिसके स्पर्श से प्रेम का दरस हो परस हो सत्संग का अर्थ यही होता कि जहां प्रेम लहरा रहा वहां तुम भी डोलो तुम भी नाचो तुम भी गाओ तुम भी गुनगुनाओ उसे ही मानो बहुत जो कुछ तुम्हारे पास है मन मत निरर्थक हवा में मारे फिरो मत की अपने लोभ से हारे फिरो मत निरादर करो अपने फूल का मत किसी मधुमास के द्वारे फिरो एक ही दल फूल अपने अखिल मधुमास है मन यही कि भीतर है तुम्हारे पास चिंतामणि नगीना यही कि भीतर है तुम्हारे पास झंकृत एक वीणा यह नगीना और यह वीणा तुम्हें सब दे सकेंगे इन्हीं के बल पर है इन्हीं के बल पर कि तुमसे हो सकेगा ठीक जीना और बाहर से मिलेगा जो कि सो आभास है मन जो तुम्हारे पास है उस खरे को खोटा ना करना लाभ का लालच की पूंजी पर कहीं टोटा न करना यह कि खींचा तान सौदागरी चालाकी बचाना डालकर बाजार में इस बड़े को छोटा न करना यह उठा पटकी कि चल फिर सब निपट आया है मन उसे ही समझो बहुत जो कुछ तुम्हारे पास है मन सदगुरु के सत्संग में प्रेम के अनुभव में डूबते डूबते तुम्हें लगना शुरू होता है सब तुम्हारे पास है मत किसी मधुमास के द्वारे फिर अब भिक्षा की कोई जरूरत नहीं भिक्षा पात्र छोड़ो तोड़ो मत किसी मधुमास के द्वारे फिरो एक ही दल फूल अपने का अखिल मधुमास है मन एक फूल भीतर तुम्हारे खिल जाए तो आ गया सारा मधुमास आ गया सारा वसंत यह कि भीतर है तुम्हारे पास चिंता मणि नगीना यह कि भीतर है तुम्हारे पास झंकृत एक वीणा यह नगीना और यह वीणा तुम्हें सब दे सकेंगे इन्हीं के बल पर कि तुमसे हो सकेगा ठीक जीना और बाहर से मिलेगा जो कि सो आभास है मन प्रेम की प्रतीति तुम्हारे भीतर स्वय प्रेम को झकझोर के जगा देगी प्रेम की झंकार तुम्हारे भीतर भी प्रेम की झंकार होगी प्रेम की पुकार तुम्हारे भीतर भी प्रेम का अनिवार्य रूप प्रतिध्वनन करेगी प्रतिध्वनि पैदा होगी मारक दिखाई देत भाव ही भगति देत प्रेम की प्रतीति देत अभरा भरत है और जो खाली हैं वो भर जाते हैं अभरा भरत है जो खाली आए थे वो भर जाते क्षमता हो लेने की तो भरो मेघ घिरे वर्षा हो रही मगर कुछ घड़े ऐसे हैं कि डर के मारे उल्टे बैठे वर्षा होती रहेगी वे खाली के खाली रहेंगे झेलो आकाश को उन्मुख हो मेघों की तरफ मुंह करो इस मुह करने का नाम ही संन्यास है, है गा रही है आज वर्षा जिस तरह उस तरह से गा चलो मेरे सजन छा रहे हैं आज बादल जिस तरह उस तरह से छा चलो मेरे सजन आज पीपर पात हर हर डोलते दूर के स्वर पास मानो बोलते बादलों की गोद में हंसती हुई भा रही है आज बिजली जिस तरह उस तरह से भा मेरे सजन गा रही है आज वर्षा जिस तरह उस तरह से गा मेरे सजन वर्षा हो रही तुम भी गाओ वृक्ष हरे हो रहे तुम भी हरे हो जाओ फूल खिले हैं तुम भी खेलो नगाड़ा बजा है कमल को छिपाए दबाए ना बैठे रहो साहस करो दुस्साहस करो चुनौती अंगीकार करो प्रेम की प्रतीति देत अभरा भरत है ज्ञान देत ध्यान देत आत्मविचार देत ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चरत है ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म ज्ञान नहीं देता गुरु ब्रह्म को बताई देत ज्ञान तो पंडित पुरोहित लेते देते गुरु तो ब्रह्म को ही लेता देता है अस्तित्व में ही उतार देता है ज्ञान देत वो पहली बात उनके लिए जो अभी ध्यान ना ले सकेंगे मैं तुम सरोज बोलता हूं वो पहली बात जिन्होंने पहली बात समझी ज्ञान देत ध्यान देत जिन्होंने पहली बात समझी उनके लिए दूसरी बात दूसरी सीढ़ी ध्यान देत और जिन्होंने दूसरी बात समझी उनके लिए तीसरी घटना घटती आत्म विचार दे आत्मबोध आत्म अनुभव आत्म साक्षात्कार और जिन्होंने तीसरी बात समझी उनको चौथी ब्रह्म को बताई और कैसे ब्रह्म को बताता है ब्रह्म में चर क्योंकि ब्रह्म में जीता है यही ब्रह्मचरी का अर्थ है हमने ब्रह्मचरी शब्द को बहुत छोटा कर लिया हमने उसे काम वासना का नियंत्रण मान के बहुत छोटा कर लिया बड़ा शब्द है आकाश जैसा शब्द है उससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता ब्रह्मचरी का अर्थ होता है ब्रह्म में आचरण ब्रह्म में चरण ब्रह्म की चरिया ब्रह्म जैसा जीना ब्रह्म में जीना ब्रह्म को बताई दे ब्रह्म में चरत है और ऐसा नहीं बता देता दूर दूर से उसका जीवन उसका उठना उसका बैठना उसका बोलना उसका न बोलना सब परमात्म पूर्ण है जिनके पास आंखें हैं वे देख लेते और जिनके पास हृदय हैं वे खाली नहीं जाते अभरा भरत हैं ब्रह्म में चरत है सुंदर कहत जग संत कछु देतना ही सुंदरदास कहते हैं कि जगत में लोग कहते हैं कि संतों के पास देने को क्या है कुछ है ही नहीं उनके पास संत तो खाली हैं वो क्या देंगे सुंदर जगत कहत संत कछु देतना ही संत जन निस्तिन देबोई करत है और सुंदर कहते हैं कि लेकिन ये अंधों की बातें संत तो प्रतिपल देता ही रहता है देना उसके लिए वैसा ही नैसर्गिक है जैसे सूरज से रोशनी का गिरना जैसे फूल से गंध का उठना जैसे पृथ्वी से हरियाली का उगना जैसे आकाश का तारों से भरना लेकिन स्वभावतः संसार की बात में भी अर्थ है क्योंकि संसार जो मांगने आता है वो संत नहीं देते अब जैसे सुमित्रा का प्रश्न अब वो चाहती है कि उसके बेटों को मैं सुखी कर दूं कि बेटे की बहू से बनती उसकी बनवा दूं अब ये मैं ना दे सकूंगा पहले बेटे की बेटे से तो बन जाए बहू की बहू से बन जाए वह मैं कर सकता हूं लेकिन बेटे की बहू से बन जाए ये जरा झंझट की बात है किस बेटे की किस बहू से कब बनी लड़ाई झगड़े का नाम विवाह है ये मैं ना दे सकूंगा तुम कूड़ा करकट मांगते हो नहीं मिलता तो सोचोगे संत क्या देंगे आंखें हो तो दिखाई पड़े संत तो ब्रह्म को ही देते उससे कम कुछ नहीं देते उससे कम कुछ देने योग्य है भी नहीं देना ही तो ब्रह्म देना लेना ही तो ब्रह्म लेना दो ब्रह्म लो ब्रह्म बस उतना ही लेन संत के पास हो सकता है संतजन निस्दिन देबोई करत आचित नहीं